सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर 12 आशा निराशा के पार भाग दो जैसे जैसे आदमी को मिलना शुरू होता है कुछ वैसे वैसे उसके पैर शिथिल होने लगते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 जंगल में तुम अकेले हो बाएं चलो दाएं चलो बीच में चलो जैसा चलना हो चलो क्योंकि वहां कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है रास्ते पे कोई तख्तियां नहीं लगी वहां कोई और है ही नहीं तुम्हारे सिवा है। अगर जंगल में भी जाके तुम बाएं ही बाएं चलो तो तुम पागल हो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्योंकि बाएं चलने का कोई संबंध चलने से नहीं है बाएं चलने का संबंध भीड़ में चलने से है जब अकेले हो तब मुक्त हो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 कि भारत में महावीर बुद्ध पतंजलि नारद कबीर किसी को भी जीसस जैसी सूली नहीं लगानी पड़ी सूली पर नहीं लटकाना पड़ा और न सुक्राज जैसा जहर पिला के मारना पड़ा इसके पीछे बहुत से कारणों में एक बुनियादी कारण यह भी है कि बुद्ध ने जो भीतर पाया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 निषेध से कहा जा रहा है माना कि प्रेम घृणा नहीं यह सच लेकिन प्रेम घृणा के न होने से बहुत ज्यादा है अनन्न्यता बड़ा प्यारा शब्द है दूसरा दूसरा ना रहा अनन्य का अर्थ है अन्य अन्य ना रहा अन्य हो गया दूसरा दूसरा ना रहा एक हो गया।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 अद्वैत बिल्कुल रूखा सूखा अनंता ऐसा है जैसे हरा फल रस भरा अद्वैत ऐसा है जैसे सूखा फल झुर्रिय पड़ा सब रस खो गया गुठली ही गुठली है अद्वैत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 अगर मैं पर हुआ तो सब गलत वाक्य वही लेकिन भक्ति मैं पर बात ही नहीं उठाती भक्ति कहती है उसके अनन्न्य प्रेम में डूब जाना उसके परम प्रेम में डूब जाना भक्ति है उसके आज इतना